दोहा भली जन किसकी सराहना करते हैं आप, आप कह सब भलो अपने कह कोई कोई तुलसी सब कह जो भलो सुजन सराही सोई हम अपने लिए सभी भले हैं सभी अपनी भलाई करना चाहते हैं कोई कोई अपनों की अर्थात मित्र बांधवों की भलाई करने वाले होते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबकी भलाई करने वाला सुरद है साधु जनों के द्वारा उसी की सराहना होती है संग की महिमा तुलसी भलो सुसंग सोई नाव किन्नरी तीर लोह बिलो कई लोई तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति से मनुष्य अच्छा और बुरी संगति से बुरा हो जाता है हे लोगों देखो जो लोहा नाव में लगने से सबको पार उतारने वाला और सितार में लगने से मधुर संगीत सुनाकर सुख देने वाला बन जाता है वही तलवार और तीर में लगने से जीवों का प्राण घातक हो जाता है गुरु संगति गुरु हो ईसो लघु संगति लघु नाम चार पदार्थ में नरक द्वार हो काम बड़ों की संगति से मनुष्य बड़ा सम्मान्य हो जाता है और छोटों की संगति से उसी का नाम छोटा हो जाता है अर्थ धर्म और मोक्ष के साथ रहने से नरक के साक्षात द्वार काम की भी गिनती चार पदार्थों में होती है तुलसी गुरु लघु लघु संगति परिणाम देवी देव पुकारियत नीच नारी नर नाम तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच मनुष्यों की संगति का यह परिणाम होता है कि बड़े महत्व वाले पुरुष भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं नीच स्त्री पुरुषों के नाम होने से देवी देवता भी लघुता से ही पुकारे जाते हैं तुलसी की सुसंग हो सुन हरि हरिशंकर नाम तुलसीदास जी कहते हैं कि कुसंगति में स्थित रहने से अच्छे भी बुरे हो जाते हैं हरी शंकर आदि भगवान के नाम परम कल्याणकारी हैं परंतु वही नाम कंजूस और दुष्ट पुरुषों के रख दिए जाते हैं तो लोग उन नामों को कहते सुनते सब चाहते हैं बस कुसंगत सुजतना ताकि निराश तेर थ को नाम हो गया मगह के पास कुसंगति में निवास करके जो सज्जनता की आशा करता है उसकी आशा निराशा मात्र है मगध के पास बसने से पवित्र विष्णुपथ तीर्थ का नाम भी गया गया बीता पड़ गया राम कृपा तुलसे सुलभ संग सुसंग समान जो जल पर है जो जन मिले जय आप तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा जी और सत्संगति दोनों समान है गंगा जी में कैसा भी जल पड़े और सत्संगति में कैसा भी दुर्जन मनुष्य जाए उसको ये दोनों अपने ही समान पवित्र बना देती हैं परंतु उनकी प्राप्ति श्री राम कृपा से ही सुलभ है ग्रह भी सज जल पवन पट को पाई कुबस्तु जगह सुल लोग ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सभी बुरा या अच्छा संग पाकर जगत में बुरे या अच्छे पदार्थ बन जाते हैं इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले बुद्धिमान लोग ही जान पाते हैं जन्म जोग में देख तुलसी स रंग विभेद विशेष तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे अक्षर क ख ग आदि अंक एक दो तीन आदि रस मीठा में खट्टा आदि और रंग नीला लाल पीला आदि में इनके परस्पर संयोग के भेद से विशेष भेद हो जाता है ऐसे ही मनुष्य के जन्म काल में भिन्न भिन्न ग्रहों का योग होता है उसी को देखकर जगत की विचित्र गति जानी जाती है आखर जोर विचार करो सुमत अंक लिख लेख जोग कुमय जग गति समुझ विशेष अक्षरों को जोड़कर विचार करो और हे सुमति अंकों को लिखकर हिसाब लगाओ तो भांति भांति समझ जाओगे भली भांति समझ जाओगे कि जगत की गति योग से क्यूयोग और सुयोगमयी हो जाती है धर्म के पहले अक्षर जोड़ दो अधर्म हो जाएगा और अधर्म के आगे हीन ये दो अक्षर जोड़ दो तो अधर्म से रहित अर्थ हो जाएगा इसी प्रकार एक अंक के आगे शून्य शून्य दो शून्य लगा दो तो एक सौ हो जाएगा वही शून्य पहले लगा दो तो उस एक को भी कोई नहीं गिनेगा इसी तरह कुसंगति सुसंगति से जगत में मनुष्य बुरा भला हो जाता है मार्ग भेद से फल भेद कर विचार चल सुपथल आदि मध्य परिणाम उलट जपे जा राम सुधे राजा राम विचार करके समार्ग पर चलो ऐसा करने से आदि मध्य और परिणाम में भला ही भला है जैसे बिना विचारे उल्टा अपने से जो शब्द जारा और मरा हो जाता है वही विचारपूर्वक सीधा जपने से राजा राम हो जाता है जो कल्याण में है भले के भला ही हो यह नियम नहीं है ई भले के अनभलो हो दान के सोम ओ कपूत सपूत के जो पावक में धूम जैसे पवित्र तेजों में अग्नि से काला धुआं निकलता है वैसे ही भले के बुरा दानी के कंजूस और सपूत के कुपूत उत्पन्न हो जाता है विवेक की आवश्यकता जड़ चेतन गुण दोष मय विश्व करतार संत हंस गुण गिहरि भारी विकार विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है परंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं पाट की ते होते ते पाले सब कोई परम अपावन प्राण समम रेशम कीड़े से होता है उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं इसीलिए अत्यंत अपवित्र कीड़ों को भी सब लोग प्राणों के समान पालते हैं जो जो जहि जहि रस मग्न तह सो मुदित मन रस गुण दोष विचारी पहचान जो जो जिस जिस रस में मग्न होता है वह उसी में संतोष मानकर आनंदित होता है परंतु रस के गुण दोष का विचार करना तो रसिकों की रीति की पहचान है अर्थात रस के गुण दोष का विचार तो रसिक जन ही करते हैं सम प्रकाश तम पाख दो नाम भेद पोषक दीन यद्यपि उज्याला और अंधेरा बराबर रहता है तो भी विधाता ने उनके नाम में भेद कर दिया है शुक्ल पक्ष को चंद्रमा का पोषक कला को बढ़ाने वाला जानकर उसे जगत में यश दिया अर्थात क्ष नाम रखा और कृष्ण पक्ष को चंद्रमा का कलाओं को घटाने वाला जानकर उसे अयस दिया अर्थात कृष्ण पक्ष नाम रखा कभी-कभी भले को बुराई भी मिल जाती है लोक भेदहू लो नाम भले को धर्मराज जमगाज पबी कहत सकोच न लोक और वेद तक में भी भले का बुरा नाम प्रसिद्ध है धर्मराज को यम और बिजली को बज्र कहने में किसी को सोच अथवा संकोच नहीं होता